नोशो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सेवेंटी सिक्स पहला प्रश्न आप क्रांतिकारी हैं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 अब ये मजे की बात है जिनके पास परंपरा बनी वो परंपरा में दब गए और जिनके पास परंपरा नहीं बनी वो तो बिल्कुल खो गए तो धन्यभागी भागी हैं वो जिनके आसपास परंपरा बनी कुछ तो बचे कितनी ही परतों में दबे हों लेकिन हैं तो कोई ना कोई उन परतों को तोड़ सकेगा तो परंपरा एकदम व्यर्थ नहीं है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 संघर्ष चलने दो परंपरा क्रांति में संघर्ष चलने दो संघर्ष की भी जरूरत है बार बार क्रांति हो इसकी जरूरत है ताकि बार बार जो नष्ट हो गया जो खो गया पुनर्विष्कृत हो सके और बार बार परंपरा बने यह भी जरूरी है ताकि जो नया पुनर् अविष्कृत हुआ है वो बचाया जा सके होगी बार बार क्रांति होगी बार बार परंपरा तुम इस बात को ठीक से समझ लेना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 इन विरोधाभासों के बीच संतुलन का नाम है समता का नाम है और जब भी जीवन संतुलन को उपलब्ध होता है जहां परंपरा अपना काम करती और क्रांति अपना काम करती और जहां परंपरा और क्रांति हाथ में हाथ डाल के चलती वहां जीवन में छंद पैदा होता है गीत पैदा होता है जहां परंपरा और क्रांति साथ साथ नाच सकती यही मेरी चेष्टा है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 एक आदमी मेहमान हुआ सुबह दोनों नमाज पढ़ने बैठे वो आदमी नया नया था परदेशी था उस गांव में वो गलत दिशा में मुंह करके बैठ गया काबा की तरफ मुंह होना चाहिए मक्का की तरफ मुंह होना चाहिए वो गलत दिशा में मुंह करके बैठ गया और जब उस आदमी ने आंखें खोली तो फकीर को दूसरी दिशा में मुंह किए नमाज पढ़ते देखा तो वह बहुत घबड़ाया कि बड़ी भूल हो गई वह फकीर से पहले नमाज करने बैठ गया था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 पूरा सत्य यही है कि परंपरा और क्रांति दिन और रात जैसे जन्म और मृत्यु जैसे हैं साथ साथ हैं दोनों को नाचने दो गलबा हैं डालकर किसी तरफ पड़ना ज्यादा ना झुके ना परंपरा की तरफ न क्रांति की तरफ तो तुम समतुल हो जाओगे तो सम्यक्व पैदा होता है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 तरंगे उठती पर्वताकार भयंकर करती हाहाकार अरे उनके फैनिल उच्छवास तरीका करते हैं उपहास हाथ से गई छूट पथवार कौन पहुंचा देगा उस पार ग्रास करने नौका स्वच्छंद घूमते फिरते चल देख कर देखकर काला सिंधु अनंत हो गया हा साहस का अंत तरंगे हैं उत्ताल अपार कौन पहुंचा देगा उस पार यह सच है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 तो मुझे तेरी याद ज्यादा आती सुख में कहीं भूल ना जाऊं तू थोड़ा दुख बनाए रखना तू थोड़े कांटे चुभाए रखना कहीं फूलों में भटक ना जाऊं कांटा चुभता है तो तेरी तत्ण याद आती दुख में याद आती ना तो बाजित कहता है कि दुख बनाए रखना ज्यादा सुख मत दे देना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 कुछ तो बहुत दूर है सागर से आप कितनी धक्का दो वो ना गिरेंगे गिरेंगे भी तो जमीन पे गिरेंगे उठ के खड़े हो जाएंगे और गाली देंगे कि क्यों धक्का दिया हम भले चंगे जा रहे थे और तुम्हें तो धक्का देने की सोचिए और कुछ हैं जो छलांग लगाने को तैयार ही हैं उनको धक्के की जरूरत भी नहीं वह छलांग लगा ही रहे हैं उन्होंने तैयारी कर ही ली है बस वह एक दो तीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन जाएंगे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 किन्हीं के काम के लिए यंत्र है अभी विधि जरूरी है उनके लिए विधि दे रहा हूं किन्हीं के लिए मंत्र जरूरी है उनके लिए विधि आवश्यक नहीं प्रार्थना काफी है भाव काफी है। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें न प्रार्थना की जरूरत है न ध्यान की विधियों की जरूरत है उनके लिए अष्टावक्र के सूत्र दे रहा हूं यह तंत्र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 इसमें कोई शक सुबह के इसमें कोई दो मंतव्य हो भी नहीं सकते और तब उस प्रोफेसर ने कहा फिर मैं तुमसे यह पूछता हूं कि पेरिस में सबसे श्रेष्ठ स्थान निश्चित ही विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है विद्यापीठ सरस्वती का मंदिर मगर अब तो विद्यार्थियों को जचने लगा कि मामला यह उलझाए दे रहा है तो उनका विश्वविद्यालय और उनका मुझे तुम यह बताओ कि विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विभाग वो सब फिलोसफी के विद्यार्थी और ऐसे भी फिलोसफी दर्शन शास्त्र शास्त्रों का शास्त्र उसके पार कौन है तो उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र कहा तुम ये बताओ कि इस दर्शन शास्त्र का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? मैं और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी है ऐसा आदमी चलता उसके सब तर्क मैं पर आ जाते तुम जब कहते हो कि भारत भूमि धन्य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 लेकिन तुम्हारी अस्मिताएं तुम्हें बहुत तरह के प्रवंचनाओं में डालेंगी उनसे सावधान रहना जरूरी है आखिरी प्रश्न तीन साल की छोटी सी अवधि में ही यह आश्रम अस्तित्व में आया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 गुफा के चारों तरफ हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां कहां छिपे गुफा के सामने भी लोग खड़े और अबू बकर कप है और वो मोहम्मद कहां थे के कहता है कि अब क्या होगा हजरत हम दो हैं और दुश्मन हजार हैं। आज मौत निश्चित है और मोहम्मद हंसते हैं और मोहम्मद कहते हैं तो गिनती ठीक से कर हम दो नहीं है तीन है तो अबू बकर अपने चारों तरफ देखता वो कहता क्या कह रहे हैं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया घबराहट तीन नहीं दो हैं मैं हूं और आप हैं मोहम्मद कहते हैं फिर तुमने गलती की हम दो का तो कुछ होना ना होना बराबर तीसरे को देख परमात्मा साथ है हम तीन हैं और मोहम्मद ठीक कह रहे हैं वो हजारों दुश्मन चारों तरफ घूमते रहे वो द्वार के सामने भी खड़े रहे गुफा के और उनको मोहम्मद दिखाई ना पड़े और वह धीरे धीरे घंटों भर मेहनत करके चले भी गए वो जो तीसरा वही महत्वपूर्ण है नहीं मैं नहीं चला रहा हूं वही चला रहा है जब तक तो उसकी मर्जी चलाए जैसा उसकी मर्जी चलाए जैसा मेरा उपयोग करना हो कर ले इसलिए निश्चिंत हूं इसलिए जो होता ठीक जो नहीं होता वो भी ठीक उसकी कोई हिसाब किताब भी नहीं रखता हूं तुम्ही बार बन पाल भरो तुम्ही पहुंचे फड़फड़ाओ लटों में छन अंग अंग सहरो और तुम्हें धार पर संतार दो मैंने तो प्रभु से कह दिया आप तुम्ही बयारबन पाल भरो तुम्ही पहुंचे फड़फड़ाओ और लटों में छनछन अंग अंग सहरो और तुम्हें धार पर संतार दो और मुझे क्षमा करो जो करना हो करो मेरा जो उपयोग करना हो करो निमित्त मात्र इससे ज्यादा आदमी न रहे इससे ज्यादा आदमी न रहे तो बहुत होता है बिना किए होता है और जहां तुम करने वाले हुए वहां कितना ही करो कुछ भी नहीं होता सब क्षुद्र रह जाता है मनुष्य के हस्ताक्षर कभी भी विराट नहीं हो पाते छोटे ही रह जाते उनकी सीमा है और जिस दिन से मैंने ऐसा जाना कि तुम अपने को छोड़ सकते हो प्रभु सब करता है उस दिन से जीवन में एक अलग ही रस आ गया फूल की रेशमी रेशमी छाएं आज हैं केसर रंग रंगे वन उसी दिन से दिखाई पड़ने लगा कि सब तरफ छाया है फूल की रेशमी रेशमी छाएं कोई धूप नहीं कोई पीड़ा नहीं कोई श्रम नहीं आज है केसर रंग रंगे वन उसी दिन से सारा जगत केसर में रंग गया उसी दिन से तो तुम्हें केसरिया रंग में रंगना शुरू कर दिया आज हैं केसर रंग रंगे वन नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो हो रहा है हो रहा है जैसे तुम देख रहे हो वैसा ही मैं भी देख रहा हूं मेरा तो उसूल छोटा सा है बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो देवता की राह हिंसा नहीं अहिंसा की राह वे इंद्रियों से लड़ते नहीं पुचकार कर उन्हें पास बुलाते देवता के पास पीपल की छाया होती वे छाया में इंद्रियों को प्रेम से सुलाते लेकिन प्रेत कहता है जीवन से युद्ध करो मारो मारो इंद्रियों को मारो और अपने को शुद्ध करो मैं कहता हूं बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो हिंसा नहीं आक्रमण नहीं कुछ करने की योजना में हिंसा है आक्रमण है सब आक्रमण छोड़ो अनाम अनाक्रमक कुछ करने का भाव ही छोड़ो अहंकार के लिए कुछ करने को नहीं है जहां अहंकार आया हिंसा आई न तो संसार से लड़ो न अपने से लड़ो बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो आज इतने